के कण कण में व्याप्त सबके अंदर चैतन्य रूपे विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए महापुरुष द्वयों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित परमादरणीय परम पूजनीय वंदनीय श्री स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज उनके चरण में भी कोटिशा प्रणाम करते हुए समस्त ट्रष्टिगण और सबको अभिवादन करते हुए ऋग्वेदीय जो ऐतरीय उपनिषद है उसके विचार में प्रवृत्त हो रहे कुछ परमात्मा ने जो सृष्टि तो की सृष्टि करने के बाद इस सारे जो देवता हैं, इन देवतों का कोई आश्रय नहीं था संसार सागर में ही डाल दिया था उस संसार का क्या वर्णन है ये सुने तो सारे देवतों ने जो प्रजापति है उनका जो पिता है उनसे प्रार्थना की उनके प्रार्थना के अनुसार उस परमात्मा ने जो होने वाली जितनी भी सृष्टि है अविधिक रहे जितनी भी सृष्टि है उसके अनुसार परमात्मा भी जय की सृष्टि जो करता है पूर्व में जैसा है वैसा ही सृष्टि करता है तो यहां शंका हो सकती है परमात्मा को क्या आवश्यकता है सृष्टि करने की क्या जरूरत पड़ा है? बहुत लोग आक्षेप भी करते हैं परमात्मा ने हम लोगों को जन्म दिया और संसार में डाल दिया ऐसा क्यों किया परमात्मा ने क्या जरूरत है उनको संसार की सृष्टि करने के लिए परमात्मा को हम लोगों ने मजबूरी बना दिया वो क्यों सृष्टि करता है क्या जरूरत है आपका काम अश्य का स्प्रेहा वो आपका काम है पूर्ण काम है उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं ऐसे जो आपका काम है पूर्ण काम है क्यों सृष्टि करेंगे क्यों दूसरे को दुख देने के लिए संसार बनाएंगे किंतु आप आपका काम जो पुरुष है पूर्ण काम पुरुष को भी हम लोगों ने मजबूरी बना दिया अर्थात हमारा जो कर्म है जन्म जन्मांतर्गत इस कर्म को कर्म के अनुसार भोग तो देना ही है कर्म का नाश दो ही प्रकार से हो सकता है या तो भोग से नष्ट होगा या तो योग से नष्ट होगा योग का मतलब आत्मज्ञान से दो ही तीसरा तो नष्ट नहीं होता कितने भी जन्म बीत जावे वो पड़े रहता है तो सारे प्राणियों का जो कर्म है उसको देखकर परमात्मा ने विचार किया कर्म तो है भोग तो देना है इसलिए जगत बना दिया सारे जीवों को बना भोग के लिए सृजमान प्राणी कर्म भी शास्त्र बता रहे सृष्टि करने वाले प्राणी कर्मों को देखकर उन्होंने अलग अलग लोक अलग अलग जीवों को बना दिया कर्म के अनुसार तो कैसा है इसलिए यहां एक आख्यायिका के द्वारा समझा रहे श्रुति श्रुति का एक तरीका है समझाने की और इस सृष्टि को लेकर कोई आप आक्षेप भी नहीं कर सकते सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं उस सृष्टि के द्वारा एक सृष्टा है सृष्टि का एक कर्ता है तो उसको समझाने के लिए तरीका है अलग अलग उन देवताओं के प्रार्थना के अनुसार उस परमात्मा ने सबसे पहले गाय के रूप से एक पिंड लाया देवताओं ने कहा यह ठीक नहीं है अश्व को लाया ये भी ठीक नहीं है इसी प्रकार सारे जितने भी जीव है उनको लाया सबको निराकरण किया अंतिम में जाके उसी जल से निकल करके जल का मतलब है जल नहीं है जल से उपलक्षित पंचीकृत पंच महाभूत लेना जैसा वहां छांदोग्य उपनिषद में भी पंचाग्नि विद्य में प्रश्न किया था राजा पांचवे आहुति रूप से दिया हुआ जो जल पुरुष रूप को प्राप्त करता है तो पांचवे आहुति रूप से दिया हुआ जल तो जल का मतलब केवल जल नहीं है अर्थात ये पंचभूतों का जो सूक्ष्म अंश है भूत तो सूक्ष्म है सूक्ष्म भूत अलग है भूत सूक्ष्म अलग है सूक्ष्म भूत उसको कहते हैं पंच महाभूतों का नाम ही सूक्ष्म भूत है अपंचीकृत अभी तक उसमें कोई मिलावट नहीं किया है संसार में यदि कोई मिलावट कर रहे हैं ना कोई गलत नहीं परमात्मा ने पहले ही किया है वो मिलावट करके बना दिया पंचीकृत किया पांचों को मिला दिया तो यही परमात्मा के संतान अभी मिलाने शुरू कर दिया किन्तु परमात्मा ने थोड़ा ठीक मिलावट किया आजकल तो इतना मिलावट किया बस शरीर ही नष्ट हो जाए तो अपंजीकृत का मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं अपंजीकृत मन मंच उसी का नाम है सूक्ष्म भूत और वो भूत शब्द यदि सामने आ गया तो भूत सूक्ष्म हो जाएगा अर्थ तो बदल जाएगा भूत सूक्ष्म का मतलब है पंचीकृत है उसी का ही सूक्ष्म अंश है पंचीकृत का सूक्ष्म अंश का नाम है भूत सूक्ष्म उसी को ही वहां जल बता दिया उसके द्वारा जाता है तो इसलिए जल का मतलब तात्पर्य वहां पंचीकृत पंच महाभोत जैसा ईशावास्य में भी देखे तस्मिन् तस्मिन् तस्मेश्वो दी अर्थात तस्मिन् बोलतो अक्षर ब्रह्मा है वहातरिश्व कहते है मातरी का नाम है अंतर्यामी ईश्वर और उसमें रहने वाला है हिरण्यगर्भ अपो बोलतो तो कर्मफल अक्षर ब्रह्म और अंतर्यामी उसमें उतप्रोत जो हिरण्यगर्भ है वही कर्मफल देता है तो कहने का तात्पर्य है जल का मतलब है पंचीकृत पंचमहाभूत तो उपलक्षण लेना तो इसी पंचीकृत पंचमहाभूत अर्थात जल से एक मनुष्य के आकृति के समान पिंड लाया और उस पिंड को देखकर देवता बहुत प्रसन्न हो गए इतने प्रसन्न हो गए इतने प्रसन्न हो गए तो देवतों ने कहा शुक्रतम बत्ती शुक्रत मतलब है सर्व सर्वपुण्यकर्म हेतु कल ही बता दिया था कृत मतलब जो किया जाने वाला कर्म परमात्मा है अकृत है नहीं, अक, नहीं कृताकृतना सूची बोलते परमात्मा के एक नाम है अकृत अकृत का मतलब उसको किया नहीं जाता है साधन के द्वारा प्राप्त किया नहीं जाता है वो अकृत है स्वर्गादि आदि है कृत है यदि आप अपाच कर्म करते हो स्वर्गादि को आप प्राप्त कर सकते हो कृत होता है कृत का मतलब है कार्य जो किया जाता है कार्य का मतलब क्या है जो किया जाता है वो कार्य जिसके द्वारा करते हैं उसका नाम है कारण कारण और कार्य कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको किया जाता है वो कार्य हो गया जिसके द्वारा करते हो कारण हो गया तो कृत का मतलब कार्य अकृत का मतलब कार्य का अभाव परमात्मा अकृत है इसलिए वो कृत के सामने एक सु लगा दिया अर्थ बदल गया बोल तो शोभनम कार्य शोभन अर्थ में सु प्रयोग होता है तो शोभन कार्य कौन है और कार्य में शोभनत्व क्या है अर्थात पुण्य कार्य कर्म। तो कृत का अर्थ हो गया कार्य सु लगाने से पुण्य कार्य अर्थात कर्म हो गया और कृत के सामने अब दुष लगा दीजिए दुर् दुष लगाने से दुष्कृत हो गया कार्य तो है किंतु कार्य कश है दुष्य है दुष्का मतलब दूषित निंदित किसने निंदा किया मनुष्य ने नहीं शास्त्र ने और महापुरुष ने अन्यथा कोई गलत कार्य कर रहे व्यक्ति उसको दुष्कृत नहीं मानता है मैंने ठीक ही किया गलत थोड़ा मान रहा है ये गलत है ठीक है हमारे दृष्टि से नहीं क्योंकि हमारी दृष्टि है राग द्वेष से कलुषित है मिश्रित है तो राग द्वेष से मिश्रित होने के बाद हम ये ठीक है गलत है निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि जहां भी आप निर्णय करने जाएंगे आपका राग उसके साथ तादात्म्य हो जाएगा तो राग यदि तादात्म्य होने से आप ठीक से निर्णय नहीं कर सकते तो इसलिए ये जो सुकृत है पुण्य कर्म है दुष्कृत है पाप कर्म है ये निर्णय शास्त्र अथवा शास्त्र सम्मत चलने वाले जो महापुरुष है वो निर्णय कर सकते तो शास्त्र ही निर्णय कर सकते शास्त्र कहानी से केवल पोती मात्र नहीं है कोई ग्रंथ का नाम शास्त्र नहीं है शास्त्र का लक्षण क्या है सर्गा स्थिति लय ईश्वरा तज्ञान प्रतिपादक शास्त्र ये जिसमें रहेगा उसको शास्त्र माना जाता है सर्ग सर्ग बोलते हैं सृजनातिदि सर्गा निरंतर जो हो रहे सृष्टि और स्थिति और लय मतलब संघार तो उत्पत्ति स्थिति संघार, ईश्वरा तज्ञान, ईश्वर और ईश्वर का जो ज्ञान है जो प्रतिपादन कर रहे उसी का नाम है शास्त्र ये जो शास्त्र है सनातन चक्षुमाना है जैसा हम लोग इन आंकों के द्वारा देख रहे वैसे ही जो शास्त्र है अलौकिक तत्व अर्थात परलोक और आत्मतत्व को भी देख रहे हम नहीं देख सकते शास्त्र देख रहे इसलिए शास्त्र का नाम है सनातन चक्षु का चक्षु नहीं। पहले भी एक दिन बताया था तीन चक्षु है एक भौतिक चक्षु है भौतिक चक्षु का मतलब ये जो भूतों का विकार है पांच भूतों का जो विकार कार्य है जिन आंकों के द्वारा हम देख रहे सारा जगत को ये भौतिक चक्षु है भौतिक चक्षु के द्वारा भौतिक पदार्थ को देख सकते हैं। भौतिक बोल तो भूतों का विकार है उसको भौतिक कहते किंतु इन भौतिकों के अंदर एक तत्व है अधिदैविक तत्व है भौतिक के अंदर एक अधिदैविक तत्व है उस अधिदैविक तत्व को इन आंकों के द्वारा देख नहीं सकते यदि कि जब तक हम विचार नहीं करें दूसरे लोग आपके ऊपर आक्षेप अवश्य करेंगे करने वाले करते भी है भीष्म की माँ है गंगा पार्वती के जो पिता है हिमाचल क्या कोई पहाड़ है बेटी को जन्म देगा आपसे पूछेंगे पहाड़ पहाड़ की लड़की कैसा बनेगी? पहाड़ तो जड़ है उसकी कैसा लड़की बनेगी गंगा में हम लोग स्नान करते हैं जल में उसकी बेटी बेटा भीष्म पितामह कैसा बनेगा इसलिए ये जो गंगा है ये जो पहाड़ है ये आदि अधिभौतिक है तो इसलिए वहां जो बता दिया हिमालय के बेटी वो अधिदैविक है पहाड़ का अभिमानी देवता है उसकी बेटी है वो और गंगा में अभिमान करने वाला जो देवता है उसकी उसका बेटा है विष्म इस गंगा नहीं ये तो अधिभतिक है वैसे ही जो बाह्य पदार्थ है भौतिक पदार्थ है हम इन आंख से देख सकते हैं। और ये भौतिक पदार्थ के अंदर भी एक तत्व है जैसे ये मकान है बाहर का मकान को देख रहे बढ़िया पेंटिंग है बहुत सुंदर है किंतु मकान के अंदर जो डाले हुए तार है रॉड है उसको हम नहीं देख रहे क्योंकि मकान को धारण करके वही रुका है बीच में है और भी जो कुछ डाला दिखता नहीं और उसको देखना हो तो यंत्र के द्वारा आजकल जो उसको देख सकते हैं इसके अंदर है वैसे ही जो अधिभौतिक के अंदर एक तत्व है अधिदैविक तत्व है और उसको देखना है दूसरा नेत्र चाहिए इसलिए भगवान ने वहां अर्जुन को दिव्यम ददा मि थे दिव्य चक्षु दिया है हे अर्जुन मेरा जो अरिदैविक स्वरूप है उसको आप इन आंकों से नहीं देख सकते इसलिए दिव्य चक्षु दिया तो दिव्य चक्षु के द्वारा आप अरिदैविक तत्व को देख सकते हैं। तीसरा एक तत्व है आध्यात्मिक तत्व है आत्मा तत्व है उस आत्मा तत्व को न ये भौतिक चक्षु से आप देख सकते हैं न दिव्य चक्षु से भी नहीं देख सकते वहां तो पश्यती ज्ञान चक्षुषा तेरहवें अध्याय में भी बता दिया पंद्रहवें में ज्ञान चक्षु के द्वारा देख सकते दूसरे से नहीं तो इसलिए जो शास्त्र को भी सनातन चक्षु कहा दिया है तो शास्त्र है निर्णय करेगा ये पुण्य है ये पाप है अथवा शास्त्र के अनुसार अनुकरण करने वाले महापुरुष इसलिए यहां बता रहे सुकृतम सुकृत शुक्रत का मतलब है सर्व पुण्य कर्म का हेतु है मनुष्य शरीर इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए ही हम पुण्य कर सकते हैं ये कमाने का एक साधन है कमाने का मतलब ये नहीं मानुषी वित्त नहीं दैवी वित्त मानुष्य वित्त कमाने पर भी वो साथ में नहीं चलेगा दैवी वित्त है तो शुक्रत क्यों है ये शरीर अर्थात कर्म कर सकता है तो कर्म भी कल बता दिया था पांच प्रकार के एक तो काम्य कर्म बता दिया था और दूसरा नित्य कर्म बता दिया था नित्य कर्म भी कल बताया था संध्या वंदन और पंच महायज्ञ ये पांच यज्ञ बता दिया था अध्यापनादि जो करना है ब्रह्म यज्ञ है और तर्पण आदि करना है पितृ यज्ञ है क्योंकि जब तक पितृ प्रसन्न ना हो घर में सुख सुख नहीं रहता है ऐसा मानते देखा जाता है भी देखिए कि किसी किसी घर में इतने सुखी रहते हैं और किसी किसी घर में सब कुछ होने पर भी दुखी ही दुखी रहते पितृशाप मानते तो इसलिए पितरों के लिए यद्यपि पितर मुक तो मुक्त हो गए किंतु उनके देवता है प्रतिनिधित्व ना अरियम आदि अरयमन मुख्य देवता मानते तो उनको देने से वो पितर का आत्मा को भी शांति मिलती तो बहुत लोग है। यहां आक्षेप करते हैं यहां दिया हुआ आपने पितरादि को तर्पण मरे हुए पितरों को कैसा प्राप्त करें तो आप यहां तर्पण आदि कर रहे वहां पितरों को कैसा मिलेगा फिर ऐसा है मैंने जो भोजन किया आपके भी भूख निवृत्ति होनी चाहिए भोजन तो मैंने किया भूख आपकी निवृत्ति होनी चाहिए आक्षेप करने वाले ठीक ही करते ऐसी बात नहीं किंतु आक्षेप जो कर रहे वो एक अंश को लेकर मान दीजिए आप किसी वृक्ष को जल डालते क्या उसमें शाखा में डाल रहे जड़ जड़ में डाल रहे तो जड़ में आप जल डालते हैं तो शाखा प्रसन्न कैसा होती शाखा में तो आपने जल नहीं डाला तो जड़ में जल डालने से पूरी शाखा है पत्ते है प्रसन्न रहते हैं तो आक्षेप करने वाला कहेंगे नहीं नहीं वो जड़ और शाखा में संबंध है जड़ और शाखा के साथ संबंध है संबंध होने से जड़ में जल डालने से ऊपर शाखा भी प्रसन्न होती तो ये ऐसा करते हो यहां पितरा और कर्म करने वाले के साथ भी संबंध है यहां संबंध है ये मंत्र के द्वारा एक अलौकिक संबंध होता है वृक्ष का जड़ और ऊपर का जो संबंध है उसको तो हम देख कर रहे ये दृष्ट संबंध है और यहां जो पितरों को तर्पण कर रहे वो और पितरा उनके बीच में एक संबंध है ये है मंत्र के द्वारा संबंध जोड़ जा रहा है जैसा मान लीजिए आप यहां से बात कर रहे अमेरिका तो आपका शब्द वहां कैसा गया बीच में संबंध तो नहीं दिख रहे बिना संबंध से आपका वहां शब्द कैसा गया कौन किसने संबंध जोड़ दिया कोई ना कोई वहां संबंध तो है ये जो आकाश है वही संबंध वहां तरंगों के द्वारा संबंध जोड़ रहा है वैस ही जो साधक अपना पितरों को तर्पण दे रहे अथवा देवतों के आहुति दे रहे ये मंत्र के द्वारा उनके साथ संबंध जोड़ता है इसलिए ऐसा नहीं है यहाँ दिया हुआ वहां कैसा पहुंचेंगे अब यहाँ बोले हुए शब्द अमेरिका में कैसा पहुंच रहे कोई तार नहीं बीच में कुछ तो कहेंगे वहां भी यंत्र है यहाँ भी यंत्र है वैसे ही यहाँ भी यंत्र है जो साधक दे रहे और वहां यंत्र है उनका शरीर है वो ग्रहण कर रहे आप यहां से फोन कर रहे जिसको उद्देश्य करके जिसका नंबर दबा दिया उसी को ही लगेगा दूसरे को नहीं जाएगा वैसे ही हम जिन पितरों को उद्देश्य करके दिया जिन देवताओं को दिया वैसे ही उनको ही वहां पहुंचेगा यह जो संबंध है वैसा वहां भी मंत्र संबंध इसलिए आक्षेप करने वाले हैं निराधारे उनमें कोई तथ्य नहीं तो इसलिए पांच प्रकार के यज्ञ हैं नित्य कर्म हैं सबसे पहले अध्यापन पितृतर्पण ये हो गया पितृयज्ञ कहते और जो होम किया जाता है वो दैव यज्ञ कहा और अन्य सारे जीवों को जो दिया जाता है सामर्थ्य के अनुसार उसको भूत यज्ञ कहते हैं पांचवा यज्ञ है नृ यज्ञ नृ कहते हैं मनुष्य नृ से ही नर बनता है नारी भी बनता है नृ का ही नर रूप बनता है से भी नारी बनते तो नृय यज्ञ का मतलब है अतिथि पूजन ये पांच प्रकार के यज्ञ है नित्य कर्म है तो एक काम्य कर्म हो गया दूसरा नित्य कर्म हो गया तीसरा ये कहे नैमित्तिक कर्म मानते देखिए सारे कर्म के अधिकारी हम लोग हैं मनुष्य हैं। इसलिए वो परमात्मा देवता प्रसन्न हो गए। तो नैमित्तिक कर्म उसको कहते हैं किसी निमित्त को लेकर जैसा पुत्र उत्पन्न हो गए उसके लिए विशेष कोई कार्य अथवा कोई विशेष दिन में कोई जो विशेष कार्य किया जाता है पूर्णिमा है अमावास्य है जन्मदिन है मृत्यु आदि में ये किसी निमित्त को लेके करते हैं नैमित्तिक है। और चौथा जो कर्म है प्रायश्चित क्योंकि हमारे अनेक जो पाप होते हैं, बहुत पाप होते हैं कभी कभी देखे बात करते करते व्यक्ति बिगड़ जाता है बिगड़ने के बाद क्रोध आ जाता है व्यक्ति को क्रोध आने के बाद अपने वश में नहीं रहता है वो इसलिए कहा है उत्तम है क्रोध नहीं आना मध्यम है क्रोध आ गया अंदर ही पचा दिया अपने। तीसरा है जो बाहर प्रकट करना ये क्रोध है अंतकरण रूप आंगन में वासना रूप बीज से क्रोध रूप वृक्ष उत्पन्न होता है जैसा बगीचे में कोई वृक्ष होता है झाड़ और उसमें फल भी निकलते अथवा पुष्प वैसे यहां क्रोध रूप वृक्ष का फल है दोषे निकलते सबसे पहले मुंह से निकलते गाली देने शुरू करेंगे टपट गाली देंगे और भी ज्यादा होने पर हाथ पैर से निकलते हैं दंडा उठा के मारने शुरू करेगा अत्यधिक क्रोध आने पर ये क्रोध के फल है तो इसलिए बाहर प्रकट नहीं करना ये मध्यम है क्रोध नहीं आना उत्तम है बाहर प्रकट करना ये अधम माना जाता है तो ये क्रोध है किसी ना किसी कारण को लेके आता है देखिए महापुरुषों में भी क्रोध आता है बहुत लोग कहते हैं महापुरुषों को कैसा क्रोध नहीं आना चाहिए ज्ञानी को क्रोध नहीं आना चाहिए महात्माओं को क्रोध कैसा आता है ऐसा आक्षेप करते हैं देखिए क्रोध का भी दो प्रकार से आप देख सकते हैं एक क्रोध अनर्थ का कारण है और एक क्रोध आपका हित का कारण भी बनता है जैसा ऋषि लोगों ने जो क्रोध किया किस ना किसी न किसी कल्याण को लेकर महापुरुष जो क्रोध करते हैं दूसरे के हित के लिए उसमें स्वार्थ नहीं है उनका अपने स्वार्थों को लेकर जो क्रोध आता है वो अनर्थ का कारण दूसरे के हित को उन्नति करने के लिए जो क्रोध करता है ओ क्रोध है अनर्थ का कारण नहीं और महापुरुषों का जो क्रोध है जल में खींचा हुआ लकीर के समान मानते बस जल में आप लकीर खींच लिया क्षण भर में गया वैसा ही महापुरुषों का क्रोध है और उपासक का जो क्रोध है साधक का जो क्रोध है बालू में खींचा हुआ लकीर के समान है देखिये बालों में कुछ समय तक रहता है धीरे धीरे ओ भी मिट जाता है और अज्ञानी का क्रोध है संसारी का पत्थर में खींचा हुआ लकीर के समान है कितनों दिन जाने पर भी वो छोड़ता नहीं तो इसलिए जो साधु है ज्ञानी भी भी क्रोध आता है कभी कभी नहीं तो देखिये दुर्वासा देखिए उसका नाम ही क्रोध भट्टारक दुर्वासर शिखा जहां भी उन्होंने क्रोध किया कोई न कोई कल्याण हो गया तो कहने का तात्पर्य यह है संसार में किसी बात को लेकर क्रोध उत्पन्न हुआ क्रोध उत्पन्न होने के बाद ये वो व्यक्ति नहीं देखता है सामने माता खड़ी है पिता है ये भी नहीं देखता है सर्वता वंद्य है माता पिता उनको भी कुछ न कुछ शब्द अपशब्द कहा गया गुरु को भी कहा दिया पतंजलि ऋषि ने कहा गुरु हूं कृत्य थूं कृत्य यदि गुरु के सामने यदि हूंकार भर दिया उसके लिए बता दिया उस मशान में जाके भूत बन जाता है और वो भी कैसे ऐसे पेड़ में निवास करते हैं इतना पाप माना है तो ये सारे अनेक प्रकार के पाप हो रहे हैं इसके लिए वहां प्रायश्चित कर्म का विधान किया है प्रायश्चित में वहां मनुज ने बता दिया है एक क्रिश्चिर व्रत होता है क्रिस्त्र तो क्रिश्चिर व्रत है वो बारह दिन का माना जाता है तो पहले तीन दिन प्रातः चौबीस ग्रास छोटे-छोटे प्रातः का मतलब 10 से 12 के बीच में केवल छोटे छोटे चौबीस ग्रास खाते पहले तीन दिन उसके बाद तीन दिन दोपहर के बाद 32 ग्रास छोटे छोटे उसके बाद तीन दिन जैसा भी आपको अनुकूल पड़ा उसमें भी वो ग्रास खाते हैं चौबीस ग्रास तो तीन तीन नौ हो गया तीन दिन प्रातःकाल 26 ग्रास और तीन दिन मध्याह्न के बाद बत्तीस ग्रास और तीन दिन यथा योग्य आपको अनुकूल पड़ा चौबीस ग्रास कहाना है उसके बाद तीन दिन उपवास रहना केवल जल ग्रहण करके तो ये 12 दिन में जो व्रत होता है इसका नाम है कृश्चर व्रत कहा गया है और दूसरा एक चांद्रायण व्रत होता है देखिए कृष्ण चांद्रायण बोलते वो एक नहीं है दो है कृष्ण अलग है चांद्रायण अलग है चांद्रायण व्रत होता है एक महीने का अथवा अर्ध चांद्रायण भी कुछ लोग करते हैं। ये प्रायश्चित के लिए सबसे उत्तम व्रत माना है जैसा शुक्ल पक्ष का प्रतिपद का दिन प्रारंभ किया जाता है तो शुक्ल पक्ष का प्रतिपद में एक ग्रास ग्रहण किया चंद्रमा की कला जैसा बढ़ते जाती है शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला घटते जाते हैं तो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को शुरू किया एक ग्रास द्वितीय को दो ग्रास ऐसा करते करते पूर्णिमा के दिन तक आप पंद्रह ग्रास किया। बाद घष्ण पक्ष में घटाते आई एक एक करके चौदह तेरह बारह करते हुए तो अमावास्य के दिन में पूर्ण रूप से उपवास तो ये हो गया चांद्रायण व्रत कहा उसमें भी और भी उसमें ज्यादा करना वो और भी विधान किया है पहले गाय को गेहूं खिला दिया तो गेहूं खिलाने से पूरा तो नहीं पचते कुछ गोबर में आ जाते और उसको धो करके सुखा दिया बढ़िया गोमूत्र से उससे आटा बनाकर उससे जो ग्रास करने से और भी श्रेष्ठ माना है सारा जितना भी पाप है उसके लिए प्रायश्चित माना है यह है चांद्रायण व्रत तीसरा एक व्रत है प्रायश्चित में सांतापन व्रत कहते हैं। तो सांतापन व्रत है ये दो ही दिन का है तो पहले दिन प्रथम दिन जो उड़द होते हैं छोटे छोटे उड़द के समान आठ मास गोमूत्र गोमूत्र भी इतने हैं जो उड़द का जितना आघात रहे उतने हैं आठ उड़द के समान और सोलह मास है गोबर गाय का और बारह मास है गो दुग्ध गाय का दूध और दस मास है गाय का जो घी और उसमें तेईस मासे है से नोक से डाला हुआ जल इतना चीज मिला करके लेना एक दिन में और दूसरे दिन पूरे के पूरे उपवास है उसको कहते हैं सांतापनव्रत ये सारे प्रायचित कर्म के लिए बता दिया ये केवल मनुष्य कर सकते हैं। इसलिए उन देवतों ने इसको देखकर प्रसन्न हो गए ऐसे कर्म ही कर सकते हैं करके और पांचवा कर्म है निषिद्ध कर्म नित्य काम्य कर्म है नित्य कर्म है प्रायश्चित कर्म है और निषिद्ध कर्म है निषिद्ध का मतलब शास्त्र ने जो निषेध किया ब्राह्मणों नंतव्य ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए गाय के हनन नहीं करना चाहिए ये निषिद्ध कर्म है ये कर्म भी मनुष्य आचरण कर सकते हैं इसलिए इनको देखकर वो प्रसन्न हो गए क्योंकि इस शरीर में रहा कर ये हम पांच प्रकार के कर्म का अनुसंधान कर सकते हैं अनुष्ठान कर सकते हैं अथवा इनको ही तीन भाग में विभक्त किया है एक है इष्ट कर्म कहते हैं दूसरा है पूर्त कहते हैं तीसरा दत्त कहते इष्ट कर्म किसको कहा दिया मनुज ने वहां बता दिया इष्ट कर्म का लक्षण अग्निहोत्र तपहा सत्यम जो अग्निहोत्र है प्रातः एक आहुति देते हैं सायंकालेक। ये मनुष्य ही कर सकते है किन्तु तो आजकल सब भूल गए ये हमारी परंपरा थी प्राचीन काल की क्योंकि आजकल विदेश की संस्कृति ऐसा आ गए ये सारी हमारी संस्कृति भूल गई किसी संस्कृति को जानने में कोई आपत्ति नहीं जान सकते हैं जानना तो चाहिए किंतु तो मानना नहीं है मानना अपने संस्कृति को जानना दूसरे संस्कृति को जानकारी करने में कोई आपत्ति नहीं किंतु उल्टा हो रहे हम दूसरे संस्कृति को मान रहे अपने संस्कृति को केवल जान रहे इसलिए सब कुछ साधन हमारे पास होने पर भी हम दुखी क्यों हो रहे दूसरे को क्यों आश्रय हो रहे दूसरे के पीछे दूसरे को ताक करके देखते वहां से कुछ मिलेगी जैसा कोई वैज्ञानिक ने कहा विदेशी ने कहा उसको हम मानेंगे अरे उन्होंने कहा है गुरुत्वाकर्षण ने, अरे न्यूटन ने कहा दिया है हमारे शास्त्र पहले से ही बता रहे गौतम ऋषि कहाँ है न्यूटन कभी का बच्चा है गौतम ऋषि है त्रेता युग के उन्होंने एक सूत्र ही लिखा है आद्य पतनम असमाय कारणम गुरुत्व कोई भी वस्तु गिर जाती है कारण कौन है गुरुत्व है ये न्यूटन का सूत्र है न्याय सूत्र है त्रेतायुग का सूत्र है किंतु हम उसको भूल गए और न्यूटन ने कहा ग्रैविटेशन है करें उनकी बात को मानते हैं डार्विन ने कहा हम लोग बंदरों से हमारा जन्म हुआ है मान लिया हमारे शास्त्र बता रहे ये मनुष्यों की सृष्टि अनादि शतम जीवी में शरदा उस परमात्मा ने सृष्टि किया है ब्राह्मण आदि वो विदेशी भी मानने लगे कम से कम सबसे पुराना ये ग्रंथ है साढ़े पांच हजार पुराना वेद मानते उस वेद में बता दिया और डार्विन तो अभी का बच्चा है उसकी बात माना तो हमारे जो ऋषि बता रहे है उनके बात हम नहीं मान रहे बाहर के जो वैज्ञानिक बता रहे ना कोई आचार है विचार है उनको हम स्वीकार कर रहे ठीक है वो भी साधक है ऐसी बात नहीं सारा जीवन उसमें खो गए हो, तभी कुछ नया आविष्कार किया किंतु ओ लोगों ने जो आविष्कार किया है बाहर का ये दुख का कारण हो गया हमारे ऋषियों ने जो आविष्कार किया है वो अंदर का वो सुख का कारण हो गया मान लीजिए किसी एक से प्रकाश निकल रहे बाहर जा रहे तो वैज्ञानिक खोते खोते खोते बाहर गए जहां तक पहुंच गए वो रुक गए दूसरा ने आके उसको खंडन करके आगे गए उसका कोई अंत नहीं मिला हमारे ऋषियों ने ये प्रकाश आ रहे कहा से इसका मूल खून खोजते खोजते अंदर गए जहां जाके स्थित हो गए इसलिए वो शांति का मार्ग खोजा ऋषियों ने बस यही ऋषि का भी नाम एक प्रकार से रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भी क्या है रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने बाहर रिसर्च किया हमारे ऋषि महापुरुषों ने अंदर रिसर्च किया तो इसलिए ये जो अग्निहोत्र है तप है सत्यम वेदा च अनुपालनम वेद का अध्ययन करना अपने अपने शाखा के अनुसार वेद का अध्ययन होता था पहले, अभी पता नहीं किसको कौन सी शाखा है क्या प्रवर है कोई पता नहीं प्रवर भी होता है पुण्य कर्म में हाथ में बांधते हैं पंडित लोग बांधते हैं बस कितने बार घुमाते हैं पता नहीं प्रवर के अनुसार बांधा जाता है मौली जो बांधते हैं जितना प्रवर है उतना बांधा जाता है प्रवर होते है अपना अपना अलग अलग गोत्र के अनुसार तो इसलिए यहां सत्य है वेदों का अनुपालन बोलते वेदादि का अध्ययन करना आतित्यम, आए जो अतिथि है उसको यथा सम्मान करना और वैश्वेवश्य इष्ट मित्य ये इष्ट कर्म माना है मनुजी बता रहे किंतु हम लोग मानते हैं मानव मानव का मतलब क्या है मनु के संतान तभी हम मानव कहने में योग्य हैं तो मनु का संतान मानव है उनका वचन को हम नहीं मानेंगे बोलते हम भगवान कृष्ण को तो मानते खूब मानते पूजा भी करते किंतु भगवान कृष्ण का वचन नहीं मानेंगे ये कैंशी बात है गुरु को मानते हैं गुरु के वचन को नहीं मानते तो कृष्ण का वचन है गीता है उसको नहीं मानते तो इसलिए यहां वेदादि का अध्ययन करना अतिथि आदि करना ये मनुजी बता रहे इष्ट कर्म है और दूसरे कर्म है उसको कहते हैं पूर्त कर्म पूर्त का मतलब जैसा हमारे सामर्थ्य के अनुसार वापी है बावड़ी कहते हैं कुप है तालाब है मंदिर बनाना है और अन्न दान आदि जो करना है ये पूर्त कर्म है ये कर्म केवल मनुष्य ही कर सकते हैं अन्य नहीं कर सकते इसलिए देवतों ने इस शरीर को देखकर प्रसन्न हो गए और दूसरा एक माना जाता है दत्त कर्म दत्त का मतलब है केवल दान देना मात्र नहीं शरणागत संतराणम आपके शरण में कोई आ गए दीनहीन होकर योग सूत्र में पतंजलि ने बता दिया है दो प्रकार का फल देने वाला कर्म होता है एक दृष्ट फल एक अदृष्ट फल तो दृष्ट फल को भी दो भाग में विभक्त किया है एक तो सद्यो फल दूसरा एक कालांतर में फल देता है जैसा हमने भोजन किया भोजन करते हैं तुरंत भूख निवृत्त हो गए जल पी लिया अभी जल पी लिया कल प्यास बुझेगी ऐसा नहीं जिस समय में जल पी लिया उसी समय में प्यास बुझ गए ये फल में सद्यो फल है और एक अभी आपने खेती किया तुरंत उसमें धान आ गया ऐसा नहीं कम से कम दो तीन महीने लगेगा पेड़ लगा दिया नारियल का तुरंत फल नहीं देगा कम से कम कुछ वर्ष लगेगा उसमें ये है दृष्ट फल में कालांतर फल है और एक अदृष्ट फल है जैसा हम यहां कोई भी पुण्य कर्म कर रहे याग कर रहे अनुष्ठान कर रहे इस कर्म का फल जन्मांतर में मिलेगा यहां नहीं मिलेगा जैसा अभी हम भोग रहे यहां का नहीं हो पहले कमाया हुआ है तो अदृष्ट फल का बोलते हैं री कोई महापुरुषों को सतावे अथवा आपके पास दीनहीन होकर शरणागति आए उसको आप सतावे रोगी को बार बार सतावे उसका फल दृष्टफल माना है पता नहीं ने जैसा दीन हीन होकर रोते हुए कोई उसके लिए आश्रय नहीं आपकी शरण में आए आप उसके ऊपर भी सता रहे उसका फल तुरंत मिल जाता है वो दृष्टफल माना है तो कहने का तात्पर्य है किसी को शरण में आया हुआ व्यक्ति को अभय दान देना ये भी दान है इसका नाम है अभय दान का अध्याय और अहिंसा ये भी दान है और वेद के बहिर्भूत जो याचक है जहां यज्ञ हो रहे तो यज्ञ के जो बाहर जो मंगता लोग है उनके लिए किसी के लिए अन्न है किसी के लिए जल है किसी के लिए वस्त्र है इसको बोलते हैं वेदी अर्थात यज्ञ से बहिर्भूत दिया जाता है वो दान दान और दक्षिणा में अंतर माना है दक्षिणा उसको दी जाती है दक्षिणा वही यज्ञ पत्नी यज्ञ देवता की पत्नी मानी जाती है दक्षिणा जैसे यज्ञ हो रहे तो यज्ञ में आए हुए जो ऋत्विक गए ब्राह्मण है उसको आप दान नहीं दे रहे दक्षिणा है और जो यज्ञ से बहिर्भूत जो बैठे हैं मंगते उनको जो दे रहे आप ये दान हो गया तो इसलिए दक्षिणा और दान अंतर इसलिए महात्मा को दान नहीं देते भंडारा के बाद दक्षिणा देते हैं क्यों वहां यज्ञ क्या कर रहे है आप नियम ही यज्ञ के बाद जो दक्षिणा होती है महात्मा को क्यों दक्षिणा दे रहे कौन से यज्ञ किया आपने ये जो भोजन करवा दिया है ये जो महात्मा जो खा रहे वो यज्ञ है अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रिता अर्थात वैश्वानर अग्नि में आप आहूति डाल रहे क्या दूसरे लोग नहीं डाल रहे तो महात्मा ही डाल रहे क्या किंतु इतना अंतर है डाल रहे दोनों किंतु महात्मा जान रहे दूसरा नहीं जान रहे जानना नहीं जानने में ही अंतर है एक बोल रहे मैं भोजन कर रहा हूं एक बोल रहे भोजन में आहुति दे रहा हूं उपासना का मतलब क्या है दृष्टि बदलना दृष्टि ही बदलना उपासना है भोजन में आप दृष्टि की आहूति यज्ञ हो गया महात्मा वहां आहुति रूप से ले रहा है। इसलिए महात्मा कहते भिक्षा बोलते भोजन नहीं बोलते तो इसलिए उनको जो दिया जाता है वो दक्षिणा हो गई तो इसलिए यहां तीन प्रकार के जो कर्म है इष्ट है पूर्त है दत्त है ये कर्म मनुष्य कर सकते है इसलिए इस शरीर को देखकर देवता सब प्रसन्न हो गए हे भगवान ये शरीर लाया बहुत सुंदर है इसमें बैठकर के हम अच्छे से अच्छे भी कर्म करते हुए आपको पहचान सकते हैं इसलिए यहां प्रसन्न हो गए बत्ताहा बहुत सुंदर है इस प्रकार सारे देवता ने उसमें प्रवेश किया उस शरीर में शरीर को देख। आगे का विचार हम लोग कल करें ओ शांति शांति शांति